अच्छा भैया आप जो यूनिलीवर आई टी के बारे में बात करते हैं कि उनके बैलेंस सीट पे इतने पैसे बाहर चले जाते हैं तो आप कुछ ऐसा अगर उनका डॉक्यूमेंट अगर हमें देते तो भारत में तो प्रचार कर हमें वो अभी डॉक्यूमेंट्स में पब्लिश करने वाला हूँ कब तक अगर उसमें थोड़ा समय लगते तो कुछ बुक्स बन रहे हैं एक साल देख साल लग सकता है ऐसे सात पुस्तक बन रहे हैं वो उसमें सभी आएंगे अच्छा जो पतंजलि से अभी थोड़े दिन बाद आपने एक व्याख्यान में कहा था कि भारत स्वाभिमान का कोई भी मेंबर चुनाव नहीं लड़ेगा नहीं लड़ना चाहिए तो नहीं दे नहीं लड़ना नहीं चाहिए वो तो सजेशन है तुम्हारा हमने पहले से तय कर लिया भारत तो स्वाभिमान इलेक्शन में नहीं जाएगा क्योंकि बहुत सारे जो कुत देते हैं वो तो फिर यही कहेंगे कि ये ये भी तो वही की हांडी खाने वाले में से एक है क्योंकि तो हम भारत स्वाभिमान हम ये नहीं सुनना चाहते की भी बना रहे हैं भारत स्वाभिमान इलेक्शन में ही लड़ेगा अब तो भारत स्वाभिमान का कोई प्रभारी इलेक्शन नहीं लड़ेगा उनका पहले ही बॉन्ड भरवा लिया स्वामी जी वो किसी पोलिटिकल पोजिशन में नहीं जाएगा पहले एक है चुनाव में लड़ेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चेंज होगा जाए जो लोग जाएंगे वो चेंज करेंगे जाएंगे कुछ लोग चुनाव लड़के वो हम नहीं होंगे हाँ। दूसरे कुछ होंगे भारत की अंदर में भारत स्वाभिमान के बाहर के भी तो वो करेंगे उनको इसी कंडीशन पे दे, दे देंगे आपने में एक है आंदोलन का उसको मान्यता दी थी नहीं उन्होंने मुझे बोला था कई बार कि हम भी ऐसा एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं तो मैंने उनसे ये कहा था कि आप एग्जेक्ट वही नाम मत रखो तो उन्होंने कहा की हमने लॉन्च कर दिया तो हमने उनको मान्यता तो नहीं दिया लेकिन जो थोड़े दिन में बोलते है क्योंकि भारत स्वाभिमान का ऑफिशियल वेबसाइट को लॉन्च होता है भारत स्वाभिमान फिर कुछ लोगों ने तुम्हारे जैसे कुछ एम पी के लोगों ने भी नया बनाया और उनका कहना है कि जो तो भारत स्वाभिमान का वेबसाइट में नहीं मिलता ऐसा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उसमें देता हूँ दे। <laughs> तो थोड़े दिन में मोबाइंड अप करेंगे उसको जब उनको धीरे धीरे घूम के कस्टमर हैं या जो विजिटर हैं उसको वो सबको बता रहा है थोड़ा तो दिन ठीक हो जाएगा हम तो चाहते हैं कि सारे देश में ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रचार है लेकिन कल को तो उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन हो सकता है तो क्योंकि जब ऑफिशियल वेबसाइट है ऑलरेडी उसी नाम से दूसरी वेबसाइट नहीं हो सकती नहीं नहीं उन्होंने ये ये किया की कि ऑफिशियल वेबसाइट नहीं आ, बस तो ठीक है अगर उन्होंने ये उन्होंने ये लिखा कि हम उनके बहुत बड़े भक्त हैं इसलिए चला रहे वो ठीक है अगर उन्होंने ये लिख दिया है कि ऑफिशियल नहीं।, नहीं।, नहीं है तब फिर तो कोई दिक्कत न फिर उनके ऊपर एक्शन भी नहीं होगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अच्छा भैया पतंजलि में जो पैसे का डोनेशन मिलता है और जो योग से जो इनकम हो रहा है उनके दवाई बेच के तो इनका क्या ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट इंटरनेट पे जाना रहना जरूरी अच्छा हो रहेगा है थोड़े दिन में डालेंगे उसको अच्छा अभी भी वेबसाइट में अपना ऑफिसियल वेबसाइट में सब, सब तक वो हो होगा थोड़े दिन में हो जाएगा पांच छ महीने हमारे यहाँ खुशी दूरी में दस पंद्रह मिनट की दूरी में पतंजलि योग पीठ का आ, दुकान दुकान। है थोड़ा हाँ, थो सामान ठीक रखता है भाई तो इनसे गए तोला में रजिस्टर्ड दुकान व्यवहार के लिए हैं वो सही काम कर रहे हैं इसकी आप जांच कर सकते हैं इसकी जांच तो लोकल लोग ही ले सकते हैं पदाधिकारियों के बारे में जो भी लोग हैं लोकल क्योंकि हम तो गरीब पदाधिकारी को नहीं जानते तो जो लोकल लोग हमको बताते हैं तभी पता चलता है कौन काम रहा है कौन नहीं कर रहा है तो कैसे और अगर हमें पता चल जाए तो फिर मैक्सिमेगा